Eu mi mi mi miu mi mi mi de doresân, n-acecut de jumeân, He legu de doresân, n-acecut la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la! मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग सी आई ई टी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम आंवला अच्छा ये गई अरे चल पड़ी ये ये क्या कर रहे हो यहां कोई आंवले के पेड़ के पीछे भी छुप सकता है इतना तो छतरा है चलो चलो वहां छुपते हैं अच्छा तो तुम सब यहां हो क्या बात है ताई तुमने मेरे मिट्ठू को क्यों उड़ा दिया मैंने हां हां तुमने कैसे आए हाय अरे पिंजरा किसने खोला वो तो मिट्ठू ने कहा था जरा खोल दे और तूने खोल दिया बता कहां है मेरा मिट्ठू वो वो बता बड़े शैतान बच्चे हैं ये ओह मेरा निकु ताई ताई हम तो सुबह से आपके लिए ही आंवले खट्टे कर रहे हैं हां ताई ये ये देखो ये सब आपके लिए हैं हां ताई। ताई।, ताई।, ताई ताई आप इतने सारे आंवलोग का क्या करती हो अरे सुखाती हूं और क्या करती हूं सुखाती हैं हां अभी तो बेटा आंवले का मौसम है जी ताजे आंवले मिल जाते हैं हां जब ताजे आमले खत्म हो जाएंगे तो इन्हीं आमलों को पूरे साल इस्तेमाल करूंगी मैं अच्छा? अरे इसीलिए तो सुखाकर रख देती हूं इन्हें मैं ताई तुम्हारे बालों की तारीफ तो पूरा गांव करता है हां नहीं हां बेटा मैं अब 60 की हो गई हूं पर सिर में एक बाल भी सफेद नहीं है मेरे ताई हमें भी बताओ ना हां ताई हां बताती हूं देखो पहले आंवले सूखे हूं यता से उनके बीज निकाल लेती हूं अच्छा फिर उन्हें लोहे के बर्तन में भिगोकर 3 दिन तक रख देती हूं जब ये अच्छी तरह से भीगकर गल जाते हैं जी तो उनमें थोड़ा सा दही मिला देती हूं अच्छा और फिर बालों को धोकर सुखाकर उनमें लगा लेती हूं अच्छा हां फिर आधे घंटे बाद बाल धो लेती हूं अच्छा ताई आप ऐसा रोज करती हैं नहीं बेटा 15 दिन में एक बार करती हूं मैं अरे वाह अब समझ में आया ताई के घने काले सुंदर बालों का राज <laughs> अच्छा लगा बेटा अब मेरे आंवले दे दे मुझे मैं फिर चल हां लो ताई ये ये संभालो ये ले ये ले अरे ये मुझे भी तो जाना है मैं तो भूल गई थी सुखिया चाचा डॉक्टर बाबू मेरी राह देख रहे होंगे आज रविवार है ना अच्छा अच्छा हां तुझे तो आमले बेचने जाना ही है हां ताई <laughs> अच्छा <laughs> अरे चंपा बिटिया कब से तेरी राह देख रहा हूं नमस्ते चाचा नमस्ते बिटिया बस थोड़ी सी देर हो गई आज पर चाचा ये ये देखें आंवले एकदम ताजा सीधे पेड़ से तोड़ कर ला रही हूं अरे बिटिया तेरे पेड़ के आंवले का मुरब्बा तो ऐसे बिकता है ऐसे बिकता है वो बर... तो चाचा आप मुरब्बा बनाते ही इतना बढ़िया हो बहुत स्वादिष्ट होता है अरे स्वादिष्ट ही नहीं फायदेमंद बात है फायदा हां फायदा क्या होता है देख बिटिया आंवले के मुरब्बे जितना गुणकारी मुरब्बा और किसी फल का नहीं होता हां सुबह बिना कुछ खाए पिए खाओ पर देखो सारा दिन तरोताजा रहोगी अच्छा बीटीए आंवले का मुरब्बा शक्ति यानी ताकत देता है शरीर को आंवला तो अमृत है चाचा बाल झड़े तो आंवले के पानी से सिर धो लो आंवले का तेल लगाओ कमजोर हो तो आंवला खाओ खुश का मुरब्बा खाओ वाह चाचा बिल्कुल अरे मुझे पता है तू अपने दादाजी से पूरी डॉक्टरी सी गई है जब देखो दोनों आंवले के गुठली गाते रहते हो आंवले के गुठली इतने हैं गिनाऊं अरे नहीं नहीं नहीं अभी तो आंवले दे दे बिटिया गुड़ बाद में गिनना आपकी तो मुझे मुरब्बा बनाना है भाई हां लो चाचा ये 2 किलो से 10 ग्राम ऊपर ही है हां ठीक है लाओ ताता मुझे भी आपसे मुरब्बा बनाना सीखना है एक दिन अरे तो अभी सीखती जा बिटिया अभी अभी तो डॉक्टर साहब के यहां जाना है फिर दौलतराम बनिए के यहां अच्छा च्छा, अच्छा अच्छा अच्छा चाचा मैं चलती हूं ला तुम्हारी टोकरी उठवा देते हैं बस बस ठीक है नमस्ते जाना हां नमस्ते बिटिया नमस्ते जी जी और चंपा बेटी आओ आओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते एकदम ताजा आंवले हैं सीधे पेड़ से तोड़कर ला रही हूं ये ये देखो ये? पर आप तो डॉक्टर हैं आप इन आंवलों का क्या करते हो हां हां अपने मरीजों को देता हूं जिनमें विटामिन सी की कमी होती है विटामिन सी की कमी लेकिन ये पता कैसे चलता हाँ, हाँ। है हां देखो बेटी विटामिन सी की कमी से दांत और मसूड़े कमजोर हो सकते हैं हम्म दांतों से खून निकलना बाल झड़ना गला खराब होना और भी बहुत से लक्षण हैं विटामिन सी की कमी होने के हां अच्छा मैंने तो किताब में पढ़ा था नींबू और संतरे में भी विटामिन सी होता है हां हां अवश्य ही नींबू और संतरे में भी विटामिन सी होता है लेकिन आंवले में सबसे ज्यादा होता है हम्म संतरे की तुलना में आंवले में विटामिन सी 20 गुना अधिक होता है अच्छा हां आजकल आंवले का मौसम है तो मैं मरीजों को ताजा आंवला खाने की सलाह देता हूं डॉक्टर साहब एक आदमी को कितना आंवला रोज खाना चाहिए यह तो किसी भी डॉक्टर या जानकार व्यक्ति की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए और मैं कितने खाऊं भाई हां एक दिन में एक आंवला तुम्हारे लिए काफी है आंवले में आयरन भी होता है हां होता है चंपा तुम तो बड़ी होकर बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी है मैं तो बनूंगी ही लो डॉक्टर साहब ताजे आंवले हां और ये लो तुम भी अरे किताब हमारे पेड़ पौधे हां हां इसमें पेड़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा है नीम तुलसी और तुम्हारा आंवला सब है डॉप्टर <laughs> साब, आप उजे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आमलो से कम है। आमलो <laughs> आमले ले लो, आमले! बितैमन सी आमलो में संत्रे से भी ज्यादा! आमले ले लो, आमले! आमला! अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख यशपाल एवं रमेश रानी शर्मा भाग लेने वाले कलाकार सुरेंद्र सेठी सरोज भार्गव और शांति ऐस्कराला बाल कलाकार सुषमा कौशिक आशीष बख्शी यमन कौशिक अंकिता मालती कौशिक और प्रवीण शर्मा ध्वनि अंकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा Thank <laughs> you.